131वां अध्याय त्रिपुर में दैत्यों का सुखपूर्वक निवास मैका स्वप्न दर्शन और दैत्यों का अत्याचार सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार असुर शिल्पी मैंने त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया परंतु अंततः गत्वा परस्पर बंधे हुए वैर वाले देवताओं और असुरों के लिए वह दुर्ग दुर्गम हो गया उस समय वे सभी शस्त्रधारी दैत्य जो यमराज के समान भयंकर थे मय के आदेश से अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक उन गृहों में प्रविष्ट हुए जैसे अनेकों सिंह वन को अनेकों मगरमच्छ सागर को और क्रोध एवं अत्यंत कठोरता परस्पर सम्मिलित होकर शरीर को अपने अधिकार में कर लेते हैं वैसे ही उन महाबली देव शत्रुओं द्वारा वह पुर व्याप्त हो गया इस प्रकार वह त्रिपुर असंख्य अरबों दैत्यों से भर गया उस समय सुतल और पाताल दानवों के निवास स्थान से निकलकर आए हुए दानवों तथा दानवों के भय से छिपकर पर्वतों पर जीवन निर्वाह करने वाले दैत्य भी जो काले बादल की सी कांत त्रिपुर में आशय लेने के कारण जो असुर जिस वस्तु की कामना करता था उसकी उस कामना को मैदानों माया द्वारा पूर्ण कर देता था जिनके सुडाऊल शरीर पर चंदन का अनुलेप लगा था जो निर्मल आभूषण वस्त्र माला और अंगराग से अलंकृत थे तथा मतवाले गजेंद्र सरीखे दिख रहे थे ऐसे दानों चांदनी रातों म कमल से सुशोभित सरोवरों के तट आम के बगीचों और तपोवनों में अपनी पत्नियों के साथ निरंतर हर्षपूर्वक विहार करने लगे इस प्रकार मैं निर्मित उस स्थान पर निवास करते हुए वे महासुर आनंद का उपभोग कर रहे थे उन्होंने स्वयं ही धर्म अर्थ और काम के संपादन में अपनी बुद्धि लगाई त्रिपुर में निवास करने वाले उन देव शत्रुओं का समय ऐसा सुखमय व्यतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग का व्यतीत होता है वहां पुत्र पितृ गणों की तथा पत्नियां पतियों की सेवा करती थीं वे परस्पर कलह नहीं करते थे उनमें परम प्रेम था किसी प्रकार का अधर्म प्रबल होने पर भी त्रिपुर निवासियों को बाधा नहीं पहुंचाता था वे दैत्य शिव मंदिर में शंकर जी की पूजा करते हुए वेदोक्त मांगलिक शब्दों एवं आशीर्वादों का उच्चारण करते थे। त्रिपुर में आनंद मनाने वाले दानवेंद्रों के अपने नूपुर की जानकार से मिश्रित रीढ़ एवं वीणा के शब्द तथा सुंदरी नारियों के चित्त को व्याकुल कर देने वाले हास सदा सुनाई पड़ते � और ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाले तथा धर्म अर्थ एवं काम के साधक उन दैत्यों का महान समय बतित होता गया तदनंतर अलक्ष्मी दरिद्रता असुविया गुरु में दोष निकालना त्रिशना बुभुक्षा भूख कली और कलह ये सब एक साथ मिलकर त्रिपुर में प्रविष्ट हुए इन भयानक दुर्गुनों ने सायं त्रिपुर में प्रवे� इन्होंने राक्षसों पर ऐसा अधिकार जमाया, जैसे भयंकर व्याधियां शरीरों को काबू में कर लेती हैं। त्रिपुर के भीतर प्रवेश करते हुए, इन दुर्गुनों को मैंने स्वप्न में दानवों के शरीर में भयानक रूप से प्रविष्ट होते हुए देख लिया। तब सहस्र किरणधारी एवं उज्जल प्रकाश करने वाले सूर्य के उदय होने पर मैंने तारक और दो सूर्यों से युक्त बादल की तरह सभा भवन में प्रवेश किया। वहां ये मेरुगिर के शिखर के समान सुंदर स्वर्ण मंदिर रमणीय आसन पर आसीन हो गए। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो सुमेरुगिर के शिखर पर बादल उमड़ आए हों। मैं दानों के निकट एक ओर तारकासुर और दूसरी ओर दानों श्रेष्ठ विद्धन माली बैठे हुए थे। जो हाथी के बच्चे की तरह दीख रहे थे, तक युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होने के कारण जिनके क्रोध शेष रह गए थे, वे सभी देव शत्रु दानों वहां आकर यथास्थान बैठ गए। इस प्रकार उन सबके पूर्वक आसन पर बैठ जाने के पश्चात् माया के उत्पादक मैंने उन दानों से इस प्रकार कहा, अरे दक्षां आकाश में विचरण करने वाले तथा आकाशचारियों में विशेष रूप से गर्जना करने वाले हो मैंने यह एक भयानक स्वप्न देखा है उसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो मैंने स्वप्न में चार स्त्रियों और तीन पुरुषों को पुर में प्रवेश करते हुए देखा है उनके रूप भयानक थे तथा मुख क्रोधाग्नि से उद्दीप्त त्रिपुर के विनाशक हैं, वे अतुल पराक्रमशाली प्राणी क्रोध से भरे हुए थे, और पुरों में प्रवेश करके अनेकों शरीर धारण कर दानवों के शरीरों में भी घुस गए हैं। यह त्रिपुर नगर अंधकार से आक्षन हो गया है, और ग्रह तथा तुम लोगों के साथ ही सागर के जल में डूब गया है। एक सुंदर स्त्री नंगी होकर उलूक तथा उसके साथ एक पुरुष था जिसके ललाट में लाल तिलक लगा था उसके चार पैर और तीन नेत्र थे वह गधे पर चढ़ा हुआ था उसने उस स्त्री को प्रेरित किया तब उसने मुझे नींद से जगा दिया इस प्रकार की अत्यंत भयावनी नारी को मैंने स्वप्न में देखा है द्वितीय पुत्रों मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा है � कि यह स्वप्न असुरों के लिए किस प्रकार कष्टदायक होगा इसलिए यदि तुम लोग हमें अपना उचित रूप से राजा मानते हो और यह समझते हो कि इनका कथन हितकारक होगा तो मन लगाकर मेरी बात सुनो तुम लोग किसी की असूया झूठी निंदा मत करो काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि दुर्गुणों को एकदम छोड़कर सत्य दम अर्थ और मुनि मार्ग का आश्चर्य लो, शांतिदायक अनुष्ठानों का प्रयोग करो और महेश्वर की पूजा करो। संभवतः ऐसा करने से स्वप्न की शांति हो जाए, असुरों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव भगवान रुद्र मिस्ते ही हम लोगों पर कुपित हो गए हैं क्योंकि हमारे त्रिपुर में भविष्य में घटित होने वाली घ कलह का परित्याग तथा सरलता का आशय लेकर इस दुहस्वप्न के परिणामस्वरूप आने वाले काल की प्रतीक्षा करो। इस प्रकार मैं दानों का भाषण सुनकर सभी दानों क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत हो गए तथा विनाश की ओर जाते हुए से दिखने लगे। अलक्ष्मी द्वारा प्रभावित हुए वे असुर अपने भावी बिनाश को सन्निकट देखते हुए भी परस्पर एक दूसरे की ओर देखकर वहीं क्रोध से भर गए, उनकी आँखें लाल हो गईं। तदनंतर दैव भाग्य से परिच्युत हुए त्रिपुर निवासी दानों सत्य और धर्म का परित्याग कर निंद कर्मों में प्रवित्त हो गए वे पवित्र ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे उन्होंने देवताओं की अर्चना छोड़ दी वे गुरुजनों का मान नहीं करते थे और परस्पर क्रोधपूर्ण व्यवहार करने लगे वे कलह में प्रवृत्त होकर अपने धर्म का उपहास करने लगे और मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा कहते हुए परस्पर एक दूसरे की निंदा करने लगे। वे गुरुजनों से कड़े शब्दों में बोलते थे, स्वयं सत्कर्त होने पर भी उन्होंने अपने से नीची कोटी वालों से बोलना भी छोड़ दिया। उनकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आते थे और वे उत्कंंठित से हो जाते थे वे रात में दही सत्तू दूध और का फल खाने लगे